महाभारत आदि पर्व एक नवत्क शतमोध्याय धृष्टदुमन का गुप्त रूप से वहाँ का सब हाल देखकर राजा द्रुपद के पास आना तथा द्रौपदी के विषय में द्रुपद का प्रश्न वनवाच धृष्टुमन सुरपांचा पृष्ठतः कुर नंदनौ अन्वगक्षत्र राज भार्गवश्य निवेश वह चंपायन जी कहते हैं जन्मे जब कुरुनंदन भीमसेन और अर्जुन कुमार के घर जा रहे थे उसी समय पांचाल राजकुमार धृष्ट दुम्न गुप्त रूप से उनके पीछे लग गए सोज्ञा पुरुषान वायत स्वयं निलीनोद्भूत भार्गवश्य निवेश रे उन्होंने चारों ओर अपने सेवकों को बैठा दिया और स्वयं भी अज्ञात रूप से कुम्हार के घर के पास ही छिपे रहे त्रिधिष्ठिराज निवेदया चक्रोर सत्वाह सायकाल होने पर शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले भीमसेन अर्जुन और महानुभाव नकुल सहदेव ने भिक्षा लाकर युधिष्ठि को निवेदन की। इन सब सबका अंतकरण उदार था ततस्तुकुंते दृपदात्मज तम वाच काले वचन बदान्याम तमग्रमायद्रे बलि चिप्रा चु देश भिक्षा तब उदार हृदय कुंती ने उस समय द्रौपदी से कहा भद्रे तुम भोजन का प्रथम भाग लेकर उससे देवताओं को बलि अर्पण करो तथा ब्राह्मण को भिक्षा दो ये चान्न मेक्ष ददस््रुतेभ्य परिश्रिता ये परि तो मनुष्या तत चेषम प्रविभज्य शीघ्र अर्धम चतुर्धा चात्मन तथा अपने आसपास जो दूसरे मनुष्य आश्रित भाव से रहते और भोजन चाहते हैं उन्हें भी अन्न परोसो तदनंतर जो शेष बच जाए उसके शीघ्र ही इस प्रकार विभाग करो अन्न का आधा भाग एक के लिए रखो फिर शेष के छह भाग करके चार भाइयों के लिए चार भाग अलग अलग रख दो उसके बाद मेरे लिए और अपने लिए भी एक एक भाग पृथक पृथक परोस दो अर्धम तो भीमा चेस भद्रे युप गौरो युवा संघन नोपन्न ऐसो ही वीरों बहुभु सदैव कल्याणी ये जो गजराज के समान शरीर वाले हृष्ट गोरे युवक बैठे हैं इनका नाम भीम है इन्हें अन्न का आधा भाग दे दो वीरवर भीम सदा से ही अधिक भोजन करने वाले हैं सािष्ट रूपे पुत्रे वसुराजपुत्र यथावदुक्तम प्रचकार तेचापि सर्वे सर्वजो सदनम सास की आज्ञा का पालन करने में ही अपना कल्याण मानती हुई साधवी राजकुमारी द्रौपदी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कुंती देवी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया सब ने उस अन्न का भोजन किया कुशय सुभूम सह चकार माद्रीपुत्र सहदेवस्तर स्वी यथा स्वकीय अन्य जिना अनिथर्वे संतरवीरा सुपुर तनन्तर वेगवान वीर माद्री कुमार सहदेव ने धरती पर कुश कुया बिछा दी फिर समस्त पांडव वीर अपने अपने मृगचर्म बिछाकर धूम पर ही सोए अगस्त्य अभी तो ते सां अभिथौसरां तुरसमान कुस्ता बभूव तर चाथ बभूव कृष्णा अशेत भूमौ सह पांडुपुत्रे पादोपधा दीवकृता कुशेशू न तत्र दुखम मनसा न चाव मे दे गुरुपुंग उन पांडवों के सिर दक्षिण दिशा की ओर थे कुंती उनके मस्तक की ओर और, और द्रौपदी पैरों की ओर पृथ्वी पर ही पांडवों के साथ सोई मानो उन कुशासनों पर व उनके पैरों की तकिया बन गई वहाँ उस परिस्थिति में रहकर भी द्रौपदी के मन में तनिक भी दुख नहीं हुआ और उसने उनकुरुश्रेष्ठ वीरों का किंचित मात्र भी तिरस्कार नहीं किया ते तत्सूरा कथयाम्बभू कथा विचित्रा प्रतनाधिकारा अस्त्रण दिव्यान रथान स नागान वे सूरवीर पांडव वहां सेनापतियों की योग्य अद्भुत कथाएँ कहने लगे उन्होंने नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों रथों हाथियों तलवारों गदाओं और फरसों के विषय में भी चर्चाएं की तमाम कथास्ताह परिकीर्तमान पांचाड़ शुतानी शस्राव कृष्णा चाहषण ते चा सर्वे दशर मनुष्या उनकी कही हुई वे सभी बातें उस समय पांचाल राजकुमार धृष्ट दुम्न ने सुनी और उन सभी लोगों ने वहां सोई हुई द्रौपदी को भी देखा धृष्टदुमनो राजपुत्रस्तु सर्वृत्त कथितत्रे ध्रुपदाजाखिल राग्ये ये तो जगा भव तदनंतर राजकुमार धृष्ट रात में पांडवों का इतिहास तथा उनकी कही हुई सारी बातें राजा द्रुपद को पूर्ण रूप से सुनाने के लिए बड़ी उतावली के साथ राजभवन में गए पांचाल राजस्व रूप तान पांडवान प्रतिमान के पांचाल पांडवों का पता न पाने के कारण बहुत छिन्न थे धृष्ट के आने पर महात्मा द्रुपद ने उससे पूछा बेटा मेरी पुत्री कृष्णा कहा गई कौन उसे ले गया कच्चिन्द्र शूद्रेणीनजेन वैश्येन वा करदेटोपन्ना कच्चिपुर पंक कच्चिन्दा पति शम शी कहीं किसी शूद्र ने अथवा नीच जाति के पुरुष द्वारा उच्च जाति की स्त्री से उत्पन्न मनुष्य ने या कर देने वाले वैश्य ने तो मेरी पुत्री को प्राप्त नहीं कर लिया और इस प्रकार उन्होंने मेरे सिर पर अपना कीचड़ के सना पाँव तो नहीं रख दिया माला के समान सुकुमारी और हृदय पर धारण करने योग्य मेरी लाडली पुत्री शमशान के समान अपवित्र किसी पुरुष के हाथ में तो नहीं पड़ गई कच्चवर्ण प्रवरो मनुष्य उद्रिकवर्ण्युत एवं कच्चे कचिन मुर्निपाद कृष्णाभिमन से पुत्र क्या द्रौपदी को पाने वाला मनुष्य अपने समान वर्ण क्षत्रिय कुल का ही कोई श्रेष्ठ पुरुष है अथवा वह अपने से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल का है बेटा मेरी कृष्णा का स्पर्श कर किसी ने निम्न वर्ण वाले मनुष्य ने आज मेरे मस्तक पर अपना बायां पैर तो नहीं रख दिया कच्चिन् तप से परम प्रतीत संयुज्य पार्थेन नरर्षेड़ वत्व महानुभाव को सौ विजेता दुहेतुर्माद्य क्या ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं नरश्रेष्ठ अर्जुन से द्रौपदी का विवाह करके अत्यंत प्रसन्न हूँ और कभी भी संतप्त न हो सकूं, सकूँ महानुभावपुत्र ठीक ठीक बताओ आज जिसने मेरी पुत्री को जीता है वह पुरुष कौन है विचित्र विरजस् सुत कच्चन गुरुप्रवीर पुत्राः पुत्रा कच्चि पार्थे नजबीज साध्य धनुर्गृहित हित च लक्ष्यम क्या कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर विचित्र वीर कुमार पांडु के सूर्य वीर पुत्र अभी जीवित हैं क्या आज कुंती के सबसे छोटे पुत्र अर्जुन ने ही उस धनुष को उठाया और लक्ष्य को मार गिराया था इस श्री महाभारती आदिपर्वणि स्वयं पर्वणि धृष्ट प्रत्यागमे एक नवत्याधिकमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत स्वयंबर पर्व में धृष्टदमन का प्रत्यागमन विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ